गीता तत्व चिंतन मृत्यु भय को जीतने का मंत्र तर्क का इंजेक्शन वाद विवाद की प्रक्रिया में एक प्रकार का तर्क होता है जिसमें वादी प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार कर अपने तर्क से उसका खंडन कर देता है इसमें विशेष बुद्धि कौशल का प्रयोजन होता है इसे शास्त्रीय परंपरा में अभ्युपगमवाद कहते हैं अभ्युपगम का अर्थ है स्वीकरण वादी बिना किसी परीक्षण के प्रतिवादी की बात को स्वीकार कर लेता है और यह सिद्ध कर देता है कि तुम्हारी बात मान लेने पर भी तुम्हारा पक्ष नहीं ठहरता अपने तर्कों के बल पर वह प्रतिवादी की बातों को उसी की स्थिति को स्वीकार कर काट देता है भगवान कृष्ण भी यही करते हैं ये कहते हैं अच्छा यदि यही मानो कि आत्मा शरीर के ही समान नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए छब्बीसवें श्लोक में आत्मा के लिए जो नित्य का विशेषण लगाया उससे श्लोक के तीन अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि शरीर जैसे नित्य जन्म लेता और नित्य मरता है वैसे ही आत्मा भी शरीर के साथ नित्य जन्म लेता है और नित्य मरता है दूसरा यह कि भले ही इस नित्य आत्मा को जन्म लेने वाला और विनष्ट होने वाला मान लिया जाए और तीसरा सांख्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है पर प्रकृति रूप उपाधि के कारण उसका औपाधिक जन्म मरण होता है इन तीनों में से हम चाहे कोई भी अर्थ ग्रहण करें पर किसी भी दशा में शोक करना उचित नहीं अपरिहार्य को सह लो प्रश्न उठा कि शोक करना उचित क्यों नहीं इसके उत्तर में आगे का सत्ताईसवां श्लोक कहता है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है इस क्रम को कोई टाल नहीं सकता ऐसी अपरिहार्य बात के लिए फिर क्यों रोना अंग्रेजी में एक कहावत है वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड शुड बी इनजोअर्ड जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसे सह लेना चाहिए जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म के अटल क्रम को हम नहीं सुधार सकते अतः उसे सह लेना ही समझदारी का काम है यही लौकिक तर्क है संसार में मृत्यु जब अनिवार्य है तब उसके लिए भला क्यों रोना जिन परिजनों की मृत्यु की बात सोच हम आज रोते और विसूरते हैं वे आज नहीं तो कल मृत्यु के कराल गाल में प्रविष्ट होंगे ही अद्य कि व शताब्दानते आज नहीं तो सौ साल बाद मृत्यु आएगी ही उसके बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता बुद्धिमान को चाहिए कि इस अनिवार्यता का चिंतन कर उसकी प्रतिक्रिया से अपने को बचाए